भाष्य श्रीमद्भगवद्गी शष्य अध्यायसा पुण्यो च तेजस्ास्म विभासु जीवन सर्वूतेसु तपस्ास्मी तपस्वी पुण्य सुरभगंध पृथिव्या अहम तस्ि गंधभूते पृथ्वी प्रोता पृथ्वी में मैं पवित्र गंध गुगंध हूँ सुगंध रूप मुज ईश्वर में पृथ्वी पिरोई हुई है पुण्यत्व गंधस् स्वभावत एवं पृथिव्या दर्शित अबादिशु रेह पुण्योपलक्षणार्थम जल आदि में रस आदि की पवित्रता का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ गंध की स्वाभाविक पवित्रता ही पृथ्वी में दिखलाई गई है अपुण्यत्म तो गंधादीना अविद्याधर्माद्यपेक्षम संसारी भूत विशेष संसर्ग भवति। गंधरस आदि में जो अपवित्रता आ जाती है वह तो सांसारिक पुरुषों के अज्ञान और अधर्म आदि की अपेक्षा से एवं भूत विशेषों के संसर्ग से है वह स्वाभाविक नहीं है तेजोदीप्ति चम्मी विभाव अग्नौ तथा जीवन सर्वूतेषु ये न जीवन सर्वाणी भूतानी तद्जीवनम तपच तपस्वी तस्म तपस्वी मयि तपस्वि प्रोता है मैं अग्नि में प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियों में जीवन हूँ अर्थात जिसमें सब प्राणी जीते हैं वह जीवन मैं हूँ और तपस्वियों में तप मैं हूँ अर्थात उस तप रूप मुझ परमात्मा में सब तपस्वी हुए हैं। पिरो हुएह बीज मूता पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुदिमता तेजस्तेजस्वीनाहम बीज प्ररोहकारण मिदि सर्वूता हे पार्थ चिंतन किं च बुद्धि विवेक शक्ति विवेकशक्ति अंतक विवेक विवेकशक्तिमता अस्मि तेज प्रागलभ्यम तद्वताम तेजस्वीनाम अहम् हे पार्थ मुझे तो सब भूतों का सनातन पुरातन बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का मूल कारण जान तथा मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात शक्ति और तेजस्वियों अर्थात प्रभावशाली पुरुषों का तेज प्रभाव हूँ बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा भूतेषु भूतेसु कामोस्मी भरतर्षभ बल साम्यम ओजो बलवता हम तत् बल कामराग विवर्जित बलवानों का जो कामना और आसक्ति से रहित बल ओज ओजसमर्थ्य है वह मैं हूँ काम च राग च कामरागौ काम तृष्णा असन्नीस विषय रागो रंजना प्राप्तेषु विषयसुताभ्यावर्जिता देहाण मात्र बलम अहम् अस्मि न तो यत संसारिणाम तृष्णाराग कारण अभिप्राय यह कि अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है उसका नाम काम है और प्राप्त विषयों में जो प्रीति तन्मयता है उसका नाम राग है उन दोनों से रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है वह मैं हूँ जो संसारी जीवों का बल कामना और आसक्ति का कारण है वह मैं नहीं हूँ किंच धर्मिरुद्धो धर्मेण शास्त्रा अविरुद्धो याणीषु भूतेषु कामो यथा देहधारणमाथ अन पानी विषय काम अस्मी हे भरतर्ष तथा हे भर भरतश्रेष्ठ प्राणियों में जो धर्म से अविुद्ध शास्त्रानुकूल कामना है जैसे देहधारण मात्र के लिए खाने पीने की इच्छा आदि वह इच्छा रूप काम भी मैं ही हूँ कि सात्विक भाव राजशास्ताम शास मत्ति नहम तेजु ते मयी ये चे सात् सत्वनिवृत्ता भावा पदार्था राजसा तामसा च ये केचित् पदार्थ राजजोनतामसा तमोनृत्ता स्वकर्मवशा जायते भावा तत्व जायम विद्धि सर्वान्स्तान जो सात्कसत्वगुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं और जो राजस रजोगुण से उत्पन्न हुए एवं तामस तमोगुण से उत्पन्न हुए भाव भावपार उन सबको अर्थात प्राणियों के अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान यद्यपि ते मत्त जायन्ते तथापि न तो ते, तथा अहम तेजु तदधीन तद्वसो यथा संसारिनः ते पुनः मई मद्वशा मदधीना यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूँ परंतु वे मुझ में हैं यानी मेरे वश में हैं मेरे अधीन हैं। एवं भूतम् हैंम भूतम अभी परमेश्वर नित्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभातात्मा निर्गुण संसारदोषीज प्रदाण मिजाती जगत अोशं दर्शयति भगवान् त कन् निमित्त जगत अज्ञानमति उच्यते ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सब भूतों का आत्मा गुणों से अतीत और संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला मैं हूँ उसको जगत नहीं पहचानता इस प्रकार भगवान खेत प्रकट करते हैं और जगत का यह अज्ञान किस कारण से है सो बतलाते हैं त्रिभिर द जग मोहिता नाजा मेभ्य पिभगुणमय गुण, गुण विकारगदेश मोहादी भाव पदार्थ एथोक्त प्राणिजात जगत मोहित अविवेकता आपादीत सत न माम एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यम व्यतिरिक्त विलक्षणम चव्यय व्ययरिम इत्यर्थः गुणों में विकार रूप, सात्विक राजस और तामस इन तीनों भावों से अर्थात उपर्युक्त राग द्वेष और मोह आदि पदार्थों से यह समस्त जगत प्राणी समूह मोहित हो रहा है अर्थात विवेक शून्य कर दिया गया है तथा इन उपर्युक्त गुणों से अतीत विलक्षण अविनाशी विनाश रहे तथा जन्मादि संपूर्ण भाव विकारों से रहित मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता कथम पुनः दैवीं एकताम त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायां अति इति उच्यते तो फिर इस देव संबंधनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को मनुष्य कैसे तरते हैं इस पर कहते हैं दैवी दैवशेषा गुणमहि मम माया दुरतया मेह ये प्रपद्य माया मेतां दैवी दैवीदेव मम ईश्वर विष्णोः स्वभूताहि यस्माद् ही यथोक्ता यस्माद गुणमहि मम माया मुरत दुखें अत्य अतिक्रमण युरतया तं सती सर्वधर्मा परतज्य माम माएवे मयाविम स्वात्मूत सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते प्रपद्यंताभूतमोहिनी तरंती अतिक्रामी संसार बंधना मुच्यते य उपर्युक्तीमा अर्थात व्यापक ईश्वर की शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है अर्था जिससे पार होना बड़ा कठिन है ऐसी है इसलिए जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वर की ही सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं वे सब भूतों को मोहित करने वाली इस माया से तर जाते हैं वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं यदि वाम प्रपन्ना मायाम ऐता तरंती कस्मात्म एव सर्वे न प्रपद्यंते उच्यते यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस माया से तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं लेते इस पर कहते हैं नमाम माम दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते प्रपद्यंते नाधमा मयापहृतना आश्रम भाव आश्रिता न म परतिन पापकारिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाधमा नाण मध्य अधमानकृष्ट तेज माया अपहृत ज्ञाना सम्मुषित ज्ञान आश्रम भाव हिंसान्वृतादि लक्षण आश्रिता जो कोई पाप कर्म करने वाले मूढ़ और नराधम है अर्थात मनुष्यों में अधम नीच है एवं माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा मिथ्या आदि आश्री भावों के आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते ये पुनः नरोत्तमा पुण्यकर्माण परंतु जो कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ हैं वे क्या करते हैं सो बतलाते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासी ज्ञानी चरतर्षभ चतुर्विधा चतुष्रकारा भजन्ते, सेवन्ते मं जना सुक पुण्यकर्माण हे अर्जुन व्याघ्र आर्त आर्ति पिगृहत तस्करूत आपन्नोजिज्ञासु भगवत ज्ञात यहान कामो ज्ञाने विष्णोः तत्वीच हे भरतर्ष हे भारत अर्थ अर्थ चोर व्याघ्र, व्याघ्रदी के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ जिज्ञासु अर्थात भगवान का तत्व जानके जानने की इच्छा वाला अर्थार्थी यानी धन की कामना वाला और ज्ञानी अर्थात विष्णु के तत्व को जानने वाला हे अर्जुन ये चार प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते ही प्रिय ही ज्ञानोद अहम सच मम तेसाम चतुर्ण मध्ये ज्ञानी तत्व नित्ययुक्तो भवति एक भक्ति च चल्स भजनीयदर्शना अत स एक भक्ति विशिष्य सेशेषं आधिक्य उन चार प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है अर्थात यथार्थ तत्व को जानने वाला है वह तत्ववेदता होने के कारण सदा मुझ में स्थित है और उसकी दृष्टि में अन्य किसी भजने योग्य वस्तु का अस्तित्व न रहने के कारण वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति वाला होता है इसलिए वह अनन्य प्रेमी ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ माना जाता है अन्य तीनों की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि का समझा जाता है प्रियो ही यस्द अहम् आत्मा ज्ञान अतः तस्य अहम् अत्यथ प्रियः क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ इसलिए उसको अत्यंत प्रिय हूँ प्रसिद्ध ही लोके आत्मा प्रियो भवति इति प्रियोवती तस्मा ज्ञानि वासुदेवः प्रियो भवति बवती संसार में यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है इसलिए ज्ञानी का आत्मा होने के कारण भगवान वासुदेव उसे अत्यंत प्रिय होता है यह अभिप्राय है सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति मम अत्यथम प्रियः। तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेव का आत्मा ही है अतः वह मेरा अत्यंत प्रिय है